So, Smtu Magan Bhayaman Meera talks on the songs of Raza, given at Shukumuni International, Pune, India. Discourse number twenty. पहला प्रश्न सत्संग क्या है सत्संग की महिमा क्या है मैं यहाँ हूं तुम यहां हो दोनों के बीच कोई बाधा नहीं अवरोध नहीं यही सत्संग है विवाद नहीं संवाद है यही सत्संग एक शून्य यहा एक शून्य वहां दो शून्यों का मिलन सत्संग एक दिया यहां एक दिया वहां दो दियों का सांस सांस जल उठना सत्संग है सत्संग भाव की एक दशा है विचार की नहीं सत्संग हृदय का खोला होना, जैसे सुबह कमल खिल जाए सूरज के लिए सूरज और कमल के बीच सत्संग सूरज दे रहा है बेसर कमल ले रहा है बेसरत न देने में कोई संकोच है न लेने में कोई संकोच है न देने वाला कृपण है देने में न लेने वाला कृपण है लेने में न देने वाला है न लेने वाला है दोनों तरफ सन्नाटा है निर अहंकार भाव है वही सत्संग ये सुबह के चुपचाप खड़े वृक्ष ये सूरज की बरसती हुई किरने ये पक्षियों का कल ये तुम्हारा चुपचाप यहां बैठे हो जब भी तुम्हारे भीतर विचार की धारा बंद हो जाती तभी सत्संग हो जाता है मैं शून्य हूं जब तुम विचार से भरे होते हो तुम मुझसे दूर होते हो शून्य के पास आने का उपाय शून्य होना ही है समान ही समान के पास आ सकेगा तुम जब विचार से भरे हो तुम बहुत दूर हो चंदों पर कहीं यहां नहीं कहीं और कहीं और हजार स्थान होने के हो सकते मगर जरा सी विचार की तरंग उठी कि तुम यहां नहीं हो एक बात सुनिश्चित कहीं और हो गंग टूट गया धागा टूट गया सेतु ना रहा हम तो अलग दुनियाओं में हो गए हमारे बीच कोई संबंध ना रहा विचार गया एक क्षण को भी चला जाए निर्विचार सघन हुआ तुम सिर्फ मौन वहां बैठे रहे खुले उन्मुक्त स्वागत करते जरा भी तुमने अवरोध ना दिया जरा भी तुमने बाधा खड़ी ना की भाव निर्मित न हुआ एक क्षण का अंतराल काफी वही सत्संग घट जाता है और एक क्षण का सत्संग इतना दे जाता है जितना विचार का एक पूरा जीवन भी ना दे सकेगा अनंत अनंत जीवन ना दे सकेंगे जो एक क्षण का सत्संग दे जाता है पर सत्संग कभी कभी घटता है इसलिए मैं रोज बोले जाता हूं आज नहीं घटेगा कल घटेगा कल नहीं परसों घटेगा कौन जाने किस घड़ी में घट जाए कौन जाने कौन सा शब्द चोट कर जाए कौन जाने किस भाव दशा में तुम खुल जाओ तुम्हारा कमल खुले और तुम सूरज को पी लो एक बार सत्संग लग जाए एक बार जोड़ बैठ जाए फिर तो बार बार बैठने लगता है एक बार समझ आ जाए स्वाद आ जाए फिर तो बार बार लेने में अड़चन नहीं रह जाती क्योंकि सूत्र तुम्हारे हाथ आ गया गणित पर तुम्हारी पकड़ हो गई फिर तो तुम चुपचाप अपने भीतर उस भावदशा को कभी भी बुला ले सकते हो फिर यहां बैठने की भी जरूरत नहीं तुम दूर हो गई, तो भी सत्संग बन सकता है ऐसा सत्संग बन सके इसलिए संन्यास का आयोजन किया है तुम दूर रह के भी जो सको यही सन्यास के पीछे सूत्र तुम दूर रह के भी मेरे पास हो सको ख्याल रखना पास हो के भी कोई दूर हो सकता है यहां कोई बैठा हो हजार विचारों से भरा हुआ सोचता हो विवाद करता हो तर्क करता हो संदेह करता हो अपने पक्षपात अपनी धारणाएं बीच में लाता हो तो दूर है और कहीं दूर हजारों कोस दूर सात समुन्दर पार तुम बैठे चुपचाप और तुम निर्विचार हुए और तुमने कोई तरंग ना उठाई तुम निस्तरंग हुए तुम्हारी भीतर की अंतर ज्योति कपी नहीं ठहर गई उसी क्षण सत्संग हो जाएगा दूरी मिटी समय मिटा काल मिटा फासले मिटे तत् तुम करीब आ गए सत्संग गरीब आने की कला है दूर रह के भी गरीब आने की कला है बिना छुए छूने की कला है सत्संग एक बड़ा कीनिया है इसलिए उसकी बहुत महिमा गायी गई गुरु के पास तो हम पाठ सीखते सत्संग का फिर सत्संग तो परमात्मा से ही होना है एक बार राज हाथ में आ जाए फिर तो तुम कभी भी खुल जाओ कहीं भी खुल जाओ खुलने का साहस आ जाए और यह समझ में आ जाए कि खुलने से कुछ खोता नहीं खुलने से मिलता है बंद रहने से खोता है यह महत्वपूर्ण नियम तुम्हारी सूझबूझ में प्रविष्ट हो जाए कि विचार से कुछ मिलता नहीं विचार नपुंसक है निर्विचार से मिलता है निर्विचार संपदा है विचार भिकारी निर्विचार सम्राट ऐसी तुम्हें प्रतीति हो जाए गुरु के पास बैठना बस इस प्रतीति के लिए एक बार ये प्रतीति हो गई तो जब गुरु के पास खुलने से इतना मिल जाता है तो परम के लिए खुलना सर्व के लिए खुलना सारे आकाश के लिए खुलना फिर कितना ना मिलेगा फिर संपदा ही संपदा है फिर कभी कोई दीनता नहीं फिर कोई दुख नहीं फिर कोई दारिद्र नहीं फिर तुम सम्राट फिर तुम स्वामी हो यह तो सत्संग का अंतर्तम है इस सत्संग तक पहुंचने के लिए प्रभु की चर्चा संतों के वचन सदगुरुओं की अनुभूत सिक्त वाणी उस पर विचार उसमें डोलना उसके साथ नाचना मस्त होना वेद कुरान बाइबल से थोड़े से मदिरा के घूट पीना वही भी औपचारिक अर्थों में सत्संग जैसे छोटे बच्चे को हम स्कूल में पाठ पढ़ाते तो कहते हैं गा गणेश का गा का गणेश तो कुछ लेना देना नहीं गा तो गभे का भी है कोई गणेश की बपोती नहीं कहते हैं आ आम का आ तो आदमी का भी आम से कुछ अनिवार्यता नहीं लेकिन कुछ भी बहाना चाहिए बच्चे को समझाने के लिए बच्चा आ को तो जानता नहीं आम को जानता है आम का स्वाद उसे मालूम है आ का स्वाद उसे मालूम नहीं आम की तस्वीर देखी आम का रंग देखा है आम उसकी प्रती में आम को बहाना बना रहे ताकि आम के सहारे आम की सीढ़ी पे चढ़ के वो आ से परिचित हो जाए फिर जिंदगी भर थोड़ी आ आम का ऐसे ही करते रहना कि जब भी किताब पढ़ी आ आया तो कहा आम का और गा आया तो गा गधे का फिर तो तुम गधों और आमों में डूब जाओगे फिर कुछ पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि हर शब्द आएगा वो किसका तो जो लिखा गया है वो तो पकड़ में नहीं आएगा फिर तो भूल जाता बच्चा एक बात समझ में आ गई एक बात पहचान में आ गई फिर उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता साधन की तरह उपयोग कर लिया वह साध्य नहीं था देखिए छोटे बच्चों की किताबें उनमें तस्वीरें बड़ी होती फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता तस्वीरें छोटी होने लगती तस्वीरें बड़ी रंगीन होती बच्चों की किताबों में क्योंकि रंग उसे आकर्षित करता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तस्वीरें बिना रंग की होने लगती है और छोटी होने लगती स्कूल में पहुंचते पहुंचते तस्वीरें नदारत होने लगती यूनिवर्सिटी में पहुंचते पहुंचते तस्वीरों का कोई संबंध ही नहीं रह जाता अब बच्चा सीधा सीधा पढ़ने लगा तो औपचारिक रूप से साधन रूप से प्रभु चर्चा सत्संग जहां भजन होता हो भजन के भाव में लोग भीगते हो वहां सत्संग लेकिन औपचारिक रूप से ही समझना भजन के पार जाना है क्योंकि तो भजन वैसे ही है जैसे आ आम का वैसे ही भजन भगवान का उसके पार जाना है होना तो अंततः मौन है लेकिन सत्संग की दृष्टि सभी बच्चे हैं बूढ़े भी बच्चे हैं सामने फिराक अब न पूछ आई और आके चल गई दिल था कि फिर बदल गया जांची कि फिर संभल गई ख्याल में तेरे हुस्न की समा जल गई दर्द का चांद बुझ गया हिजर की रात ढल गई जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल गई दिल से तो हर मामला करते चले थे साफ हम कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई आखिर सब के हम सफर फैज न जाने क्या हुए रह गई किस जगह सबा सुबह किधर निकल गई बहुत मुकाम आते बहुत पड़ाव आते दिल से तो हर मुआवला करके चले थे साफ हम कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई भजन से शुरू करोगे हजार हजार रंगों में प्रार्थना करोगे हजार तैयारियां करोगे सोचोगे प्रभु का मिलन हो जाए तो ऐसा कहेंगे ऐसा कहेंगे यह कहेंगे वह कहेंगे लेकिन बात बदल बदल जाने वाली और अखीर में बात बचेगी ही नहीं जब प्रभु के सामने खड़े हो सन्नाटा रह जाएगा सुननी ही बचेगा दिल से तो हर मुआवला करके चले थे साफ हम कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई न तो वेद की रिचा का उल्लेख कर सकोगे न कुरान की आयत गुनगुना सकोगे नहीं कुछ काम ना आएगा उसका काम पूरा हो चुका वो वर्णमाला की शुरुआत थी वर्णमाला की शुरुआत विचार शब्द शास्त्र अंत कहाँ है अंत निर्विचार में अंत ध्यान में अंत प्रेम में सामे फिराक अब न पूछ आई और आके टल गई मत पूछो विरह की रात जब भी भक्त भगवान को याद कर लेता है विरह की रात होती भी है और टल भी जाती सामे फिराक अब न पूछ आई और आके टल गई दिल था कि फिर बदल गया जा थी कि फिर संभल गई जैसे ही याद परमात्मा की कर लेता है भक्त वो सत्संग की शुरुआत वैसे ही सब बदल जाता है दिल था कि फिर बदल गया एक दिल है जब परमात्मा की याद नहीं ये अंधेरा दिल है ये अमावस की रात है और परमात्मा की याद उठी रोमांच हुआ आंख में आंसू भराए गदगद -गद भाव हुआ दिल था कि फिर बदल गया फिर अमावस की रात पूर्णिमा हो गई थी जा फिर संभल गई वो जो दुख से जार जार हुए जाते कुछ राहना सोचती थी सब उलझा उलझा दिखता सब सुलझ गया जरा सी याद की किरण क्या आ गई याद की किरण से भी यह हो जाता है साक्षात से क्या होगा उसका तो हिसाब लगाना मुश्किल है बजमे ख्याल में तेरे हुस्न की समा चल गई बस ध्यान में अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है बज में ख्याल में सिर्फ ध्यान में तेरे हुस्न की समाज गई तेरे सौंदर्य कर दिया जला सिर्फ ख्याल में सिर्फ विचार में दर्द का चांद बुझ गया हिज्र की रात ढल गई उसी क्षण विरह की रात ढल गई दर्द का चांद भी समाप्त हो गया तुम दूसरी दुनिया में रूपांतरित हो गए तुमने दूसरे लोक में प्रवेश कर गए जब तुझे याद कर लिया सुबह महत महकूठी एक सुबह है जो उनने जानी जिन्होंने परमात्मा को बिना याद किए सुबह को गुजारा एक और सुबह जो केवल वे ही भाग्यशाली जानते जो सूरज के उगने के साथ परमात्मा की याद को भी अपने भीतर उगाते जो सुबह तुमने परमात्मा को बिना जाने जानी वह सुबह ऐसी है जैसे अंधे आदमी ने सूरज की तरफ आंखें उठाई वह सुबह ऐसी है जैसे बहरा आदमी शास्त्रीय संगीत सुनने चला गया हो उपक्रम दिखाई पड़ेगा बहरा आदमी जाएगा शास्त्रीय संगीत सुनने तो उसे भी दिखाई पड़ेगा साज है संगीतज्ञ है तारों को खींचता है मरोड़ता है कुछ हो रहा है उसे दिखाई पड़ेगा लेकिन संगीत देखने की चीज तो नहीं है संगीत तो सुनने की चीज आंख वहां काम नहीं आती दिखाई तो सब पड़ेगा समझ में कुछ भी ना आएगा कि वो क्या रहा है शायद थोड़ी बेचैनी भी होगी कि लोग क्या बैठे हैं क्या देख रहे हैं एक आदमी तार खींचे जा रहा है एक आदमी तबले को पीटे जा रहा है कुछ और हो नहीं रहा है एक आदमी मुंह में बांसुरी लगाए हुए फूके जा रहा है कुछ परिणाम नहीं आता दिखता सब असंगत मालूम होगा अर्थहीन मालूम होगा अर्थ तो कान हो तो होगा सुनाई पड़ जाए तो अर्थ समझ में आएगा जिन्होंने परमात्मा को बिना याद किए सुबह के उगते सूरज को देखा वे बहरे आदमी की तरह है जिन्होंने किसी को बांसुरी बजाते देखा उन्हें असली बात समझ में नहीं आएगी उन्हें सूरज के पीछे छिपे हुए हाथों का कोई अनुभव नहीं होगा उन्हें सूरज के पार भी कोई महासूर्य है जहां से सूरज में रोशनी उतरती जिसके बिना सूरज चुग जाता कभी का उसका उन्हें कोई एहसास नहीं होगा वे आदमी को देखेंगे हड्डी मास मज्जा दिखाई पड़ेगी भीतर आत्मा का अनुभव नहीं होगा जिन्हें जगत में परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा उन्हें मनुष्य न आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। उन्हें चीजें तो दिखाई पड़ेंगी लेकिन चीजों के बीच कोई जोड़ नहीं दिखाई पड़ेगा जीवन एक दुर्घटना मालूम होगी सत्संग जीवन को सार्थकता देता है देखने का नया ढंग सुनने का नया ढंग ऐसा ढंग जो बिखरी बिखरी चीजों को जोड़ देता है सबके बीच तारतम्य बिठा देता है एक प्रसंग और संदर्भ परमात्मा का आ जाता है सब चीजों के अर्थ बदल जाते हैं तुमने देखा किसी से तुम्हारा प्रेम है और वो तुम्हें एक चार आने का रुमाल भेंट करते है तो ऐसे बाजार में तुम किसी को दिखाओगे तो वो कहेगा चार आने का रुमाल है क्या इतना संभाल के चल रहे कोई कोहेनूर हीरा समझ लिया है? लेकिन तुम्हारे लिए कोहनूर हीरा फीका है. तुम्हारे पास एक संदर्भ है प्रेम का जो उस दूसरे आदमी के पास नहीं उसे सिर्फ चार की चीज दिखाई पड़ती तुम्हारे लिए चार का सवाल ही नहीं मूल्य की बात ही नहीं किसी ने प्रेम से दिया बैंत तुम्हारा प्यारा उस छोटे से रूमाल में समाया है उसकी सुगंध और न ले सकेगा तुम ही ले सकोगे भक्त को यह जगत पदार्थ नहीं रह जाता चाराने की चीज नहीं रह जाता इसमे उसका प्यारा समाया हुआ है यह उसके प्यारे की भेंट सत्संग उसी दिशा में कदम उठाना है में ख्याल में तेरे हुस्न की समा जल गई दर्द का चांद बुझ गया हिजर की रात ढल गई जब तुझे याद कर लिया सुबह महत महक उठी जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल गई उसका मिलन तो दूर उसका विरह भी बड़ा प्यारा है उसके विरह में भी बड़ी मस्ती है उसके मिलन का तो हिसाब लगाना मुश्किल गणित बिठाना मुश्किल लेकिन धनभागी है वे जिन्हें उसकी याद भी आने लगी सत्संग का प्राथमिक अर्थ है जहां चार दीवाने इकट्ठे होते हो जहा चार दीवाने बैठकर दीवानगी की बातें करते हो जहां चार प्यारे बैठकर उस प्रीतम का गुणगान गाते हो उसकी याद जगाते हो उसका रस बिखेरते हो और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके रस बिखेरने में उस तक भी रस पहुंच जाता है जो खाली आया था उनकी गागर से कुछ उसमें भी छलक जाता है दोस्तों उस चश्म की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्ता की बात रंगी है न मैखाने का नाम दोस्तों उस चश्मुलब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्ता की बात रंगी है न मैखाने का नाम फिर नजर में फूल महके दिल में फिर समय जली फिर तसबर ने लिया उस बज में जाने का नाम मौत मोहत्सिब की खैर ऊंचा है उसी के फैज से रिंद का साकी का मैका खुमका पैमाने का नाम दोस्तों चत लड़की कुछ कहो सत्संग होता है जो जानता हो जिसे कुछ खबर मिली हो वो उसे खबर दे दे जिसे अभी खबर नहीं मिली जो दो कदम आगे गया हो वो उसे खबर दे दे जो दो कदम पीछे पुकार दे दे कि चले आना कि बढ़े आना कि आगे और रसधार है कि आगे और सौंदर्य है जिसे दिखा हो वो उसके हृदय में देखने की प्यास जगा दे जिसे अभी दिखा नहीं जिसने पाया हो वो बांटे तो सत्संग दोहरा है गुरु की तरफ से बांटना है शिष्य की तरफ से पीना है दोस्तों उस चश्म की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्तान की बात रंगी है न मैं खाने का राम परमात्मा के बगैर फूल फूल नहीं रह जाते क्योंकि फूलने वाला ही नहीं बचा वृक्ष हरे होते हैं और हरे नहीं होते क्योंकि हरियाली तो सब उसकी है उसके बिना तो सब सूखा साखा है उसके बिना भी चांद निकलता है लेकिन मालिक के बिना होता है उदास उदास होता है उसकी मौजूदगी में उसके अनुभव के साथ शान एक नया ही अर्थ ले लेता है नई भावभंगिमा ले लेता है छोटी छोटी बातें सार्थक हो उठती जिंदगी के छोटे छोटे अनुभव बहुमूल्य और गहरे हो जाते दोस्तों उस चश्मलब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्तान की बात रंगी है न मैखाने का नाम उसके बिना शराब में भी नशा नहीं नशा तो वही है असली नशा तो वही है जिसने उसे जिसने उसे पिया उसने ही जाना कि असली नशा क्या है अंगूरों से डलने वाली शराब में वह बात नहीं यह तो केवल धोखा है यह तो प्रवंचना है यह तो झूठा सिक्का है असली सिक्के की तलाश करो तो सत्संग तो पियकड़ो की जमात एक मधुशाला है वहां कोई है जिसकी सुराही भर गई बह रही जो भी पीने को आतुर है पी सकते महिमा तो बड़ी है सत्संग की। सत्संग की महिमा तो परमात्मा से भी बड़ी है क्योंकि सत्संग से ही परमात्मा मिलेगा सत्संग के बिना कोई परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाया है ये यात्रा सत्संग में ही पूरी हो पाती सन्यास सत्संग का एक रूप है एक ही रंग में रंग जाना बाकी तो प्रतीक है एक साथ किसी यात्रा पर निकल पड़ना एक दिशा में उन्मुख हो जाना सत्संगी घट रहा है यहां तुम जीवंत अनुभव से गुजर रहे हो तुम्हें शाब्दिक व्याख्या की कोई जरूरत नहीं तुम्हें शब्दकोश में सत्संग का अर्थ देखने की आवश्यकता नहीं आंख बंद करो अपने भीतर देखो चुप हो जाओ और समझो चुप हो जाओ और सुनो दूसरा प्रश्न भगवान बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी ले गया छीन के कौन आज मेरा सब्रो करार बेकरारी तुझे दिल कभी ऐसी तो ना थी उनकी आंखों ने खुदा जाने क्या किया जादू कि तबीयत मेरी मायल कभी ऐसी तो ना थी कश्म कातल मेरी दुश्मनी थी हमेशा लेकिन जैसे अब हो गई कातल कभी ऐसी तो ना थी तरु तू अब पागल होने लगी सत्संग का यही परिणाम है जहां पागल हो जाना बुद्धिमत्ता है ऐसा विरोधाभास है सत्संग बात करनी मुश्किल हो जाएगी बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी इस बात को ख्याल में लेना जिनके पास बात करने को कुछ नहीं उन्हें बात करनी मुश्किल होती ही नहीं वो बात में से बेबात में से बात निकाले चले जाते जिनके पास बात करने को कुछ नहीं है वो दिन भर बात करते रहते जब बात करने को कुछ होता तभी बात करनी मुश्किल होती क्योंकि जो बात करने को मिलता है जब तब पता चलता है कि इस शब्दों में कहना कठिन है इसका निवेदन न हो सकेगा इसे रूप न दिया जा सकेगा जब कुछ कहने को होता है तो कहना मुश्किल हो जाता है जब तक कहने को नहीं तब तक कह लो जो कहना बतिया लो समझ लो समझा लो जब कुछ कहने को आएगा तो घूंगे हो जाओगे बोलते ना बनेगा फिर से बोलना सीखना पड़ता है शब्दों पर नए अर्थों की कल में बिठानी पड़ती सामान्य शब्दों को असामान्य अर्थ देने पड़ते भाषा का ऐसा उपयोग करना पड़ता है जिससे भाषा शास्त्री राजी नहीं होगा तुम्हारा एक अनुभव है उस अनुभव के अनुकूल तुम्हारी भाषा है जब अनुभव बदलेगा तब क्या करोगे तब तुम्हें नई भाषा चाहिए उस भाषा को कोई समझेगा नहीं भाषा तो तुम्हें यही बोलनी पड़ेगी जो लोग बोलते फिर इस ढंग से बोलनी पड़ेगी कि लोग समझ भी लें अर्चना एक अगर लोग बिल्कुल समझ लेंगे तुम्हारी बात तो तुम पाओगे तुम कुछ कह नहीं पाए अगर लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे तो लोग कहेंगे क्या बकवास लगा रखी तुम्हें कुछ बीच का रास्ता खोजना पड़ेगा कुछ को समझ में आए कुछ को समझ में ना आए यही सारे संतों को अनुभव करना पड़ा इसलिए संतों की भाषा को भाषाशास्त्री शास्त्री सधुकड़ी कहते सधुकड़ी का अर्थ होता है कुछ कुछ यहां की कुछ कुछ वहां की थोड़ी थोड़ी यहां की थोड़ी थोड़ी वहां की एक कदम इस जमीन पर एक कदम आकाश में इसलिए जो बहुत सहानुभूति से समझते वही समझ पाएंगे जो सहानुभूति से समझने को राजी नहीं वो कहेंगे बकवास से वे कहेंगे हमारी को समझ में नहीं आता ये की बातें बंद करो सीधी साफ बात करो दो दो चार होने चाहिए ऐसी बात करो मगर मुश्किल है संत की दो दो चार उसकी दुनिया में अब नहीं यहां एक और एक मिलकर दो हो जाते हैं संत की दुनिया में एक और एक मिलकर एक ही रहता दो होते ही नहीं सच तो यह है पहले दो थे मिलके एक हो जाते पुराना गणित काम नहीं आता तुम्हारे पास जितने शब्द हैं सब द्वंद्व से भरे अगर प्रेम कहो तो उसके पीछे घृणा खड़ी क्योंकि तुम्हारे प्रेम में कोई अर्थ ही नहीं होता बिना घृणा के घृणा प्रेम की सीमा बनाती जैसे पड़ोसी का मकान तुम्हारे घर की सीमा बनाता है अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी ना हो तो तुम कहा अपनी दीवाल उठाओगे कैसे तय करोगे कि ये मेरा मकान मुश्किल में पड़ जाओगे पड़ोसी चाहिए वो सीमा बना देता है दोनों मिलके बीच में एक रेखा खींच लेते हो प्रेम का अर्थ बड़ा बेबुज़ मालूम पड़ता है घृणा से आता है अगर कोई तुमसे पूछे प्रेम क्या है तो तुम कहोगे जो घृणा नहीं और क्या कहोगे और फिर घृणा क्या है जो प्रेम नहीं ये तो बड़ी चक्करदार बात हो गई न प्रेम का पता मालूम होता है न घृणा का पता मालूम होता है रात क्या है दिन नहीं और दिन क्या है रात नहीं फिर दिन क्या है और रात क्या है दोनों साथ साथ खड़े तुम्हारे जीवन का अर्थ तुम्हारी मृत्यु में छिपा है और संत एक ऐसे जीवन को जानता है जिसकी कोई मृत्यु नहीं अब वो कैसे कहे अगर तुम्हारा शब्द उपयोग करे जीवन तो झंझट है क्योंकि तुम्हारे शब्द में मौत अंतर्गर्भित थे। तुम्हारे शब्द का मतलब ही होता है जीवन जो मौत में समाप्त होता है मौत उसकी सीमा बनाती मौत उसको परिभाषा देती मौत में उसका अर्थ छिपा है गुण संत कैसे कहे कि जो मैंने जाना गुण गुण है वो जीवन है क्योंकि वहां मौत है ही नहीं संत कैसे कहे कि जो मैंने जाना है वो प्रेम है क्योंकि वहां घृणा है ही नहीं और संत कैसे कहे कि जो मैंने जाना है वो करुणा है क्योंकि वहां क्रोध है ही नहीं बड़ी अड़चन हो जाती तुम्हारे किसी भी शब्द का उपयोग करो द्वंद्व खड़ा होता है और संत का अनुभव निर्द्वंदता का अद्वैत का है इसलिए वह चुप रह जाता है या फिर उसे शब्दों का ऐसा उल्टा सीधा उपयोग करना पड़ता है जिससे भाषा शास्त्री दार्शनिक राजी नहीं होते बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी होती जाएगी रोज रोज मुश्किल तरु अब ये मुश्किल बढ़ने वाली यहां जो मुझे ठीक ठीक सुन रहे हैं उनमें से अधिक गुंडे हो जाएंगे बोल ही ना पाएंगे मुस्काएंगे कुछ पूछोगे हंसेंगे कुछ पूछोगे तो मगर कहना सकेंगे हंसेंगे तुम पर हसे अपने पर भी तुम्हारा प्रश्न भी व्यर्थ मालूम होगा कोई उत्तर देना भी सार्थक नहीं मालूम होगा ये गूंगे का गुड़ है बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी जैसी अब तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी महफिल तो सदा से ही ऐसी है सिर्फ तरु तू बदल गई और जब आदमी बदलता है तो महफिल बदल जाती सब ऐसा ही है मगर जब तुम्हारे पास देखने की नई आंख आती तब अचानक लगता है कि क्या हुआ ये तो कुछ और का और है ऐसा तो कभी दिखा नहीं था ऐसी तो कभी पहचान न हुई थी सोचो जरा एक दिन अचानक तुम पाओ कि सारे वृक्ष जीवंत कल तक इनके पास से गुजरे थे कभी सोचा भी ना था कि इनको जयराम जी कर ले इनका विचार भी ना किया था और एक दिन तुम्हें दिखाई पड़ा कि सब जीवंत आत्मवान हैं तुम्हारी तरफ टकटकी लगा कर देख रहे संवेदनशील है तुम जयराम जी कहो तो उत्तर देंगे अपनी भाषा में देंगे मगर अब तुम उस भाषा को समझ पाओगे तुमने सुना है ना संतों की बहुत सी कहानियां वो कहानियां ही नहीं है और जैसा तुमने उनको पकड़ा है वैसे वो कहानियां ही हो गई तुमने सुना होगा संत फ्रांसिस पक्षियों से बात करता पौधों से बात करता मछलियों से बात करता इसका मतलब ठीक से समझ लेना इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ बात करता है जैसे तुम एक दूसरे से बात करते हो इसका मतलब यह है कि अब पक्षी पौधे वृक्ष सब जीवन थे सबके पास व्यक्तित्व है अब उनकी संवेदनाओं से दिखाई पड़ने लगी अब वो पहचान लेता है कि वृक्ष उदास है कि वृक्ष प्रसन्न है कि आज वृक्ष को उदास देख के फ्रांसिस वृक्ष के पास आ जाता है उस पर हाथ रखता है जैसे उदास आदमी के कांधे पे हाथ रखे कहता है कि भाई उठो जागो कैसी उदासी में खो गए क्यों इतने उदास बने हो सुबह ज्यादा दूर नहीं रात सदा ना रहेगी इतने हताश ना हो जाओ सत्संग हो गया वृक्ष से सत्संग हो गया कभी पक्षियों से बात कर रहा है फ्रांसिस ऐसा नहीं है कि पक्षी और फ्रांसिस एक ही भाषा बोलते अलग अलग भाषा बोलते लेकिन फ्रांसिस अब जानता है कि व्यक्तित्व है तुमने कभी देखा तुम अगर किसी ऐसे देश में चले जाओ जहाँ की तुम भाषा नहीं समझते और तुम्हें प्यास लगाए तो भी तुम कुछ मुद्रा तो प्रकट कर ही सकते हो हाथ की चुल्लू बना लोगे मुंह के पास ले आओगे कहोगे की प्यास लगी और दूसरा आदमी समझ लेगा बिना भाषा के समझ लेगा आखिर गूंगे भी तो काम चला लेते बिना बोले बोल लेते ऐसा ही अर्थ है संतों की इन कहानियों का जैसी अब तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी ऐसी ही थी तरुफ सदा से ऐसी थी सदा से ऐसी ही है ये सभा ऐसी ही जमी है ये संसार ऐसी ही रंग रैलियों में डूबा है ऐसी ही मस्ती में डूबा है यहाँ होली दिवाली चली रही रोज रोज होली रोज दिवाली हमारे पास आंखें नहीं तो हम देख नहीं पाते कितने दिए जल रहे कितनी ज्योतियां जल रही हम देख नहीं पाते कितनी पिचकारियां चल रही कितनी गुलाल उड़ाई जा रही कितनी मस्ती है कितना रास चल रहा हम नहीं देख पाते ऐसा ही समझो कि कृष्ण नाचते हैं राधा नाचती है गोपियां नाचती है गोप नाचते हैं और कोई एक आदमी वहीं वृक्ष के नीचे सोया है रा चल रहा है उसी के पास चल रहा है रास की मदमाती पड़ रही मगर वो गहरी नींद में सोया है, न सुनाई पड़ती, न कृष्ण के नुपर सुनाई पड़ते न राधा का गीत सुनाई पड़ता न गोपियों का नृत्य सुनाई पड़ता न कुछ सुनाई पड़ता ना कुछ दिखाई पड़ता वह आदमी गहरी निद्रा में सोया है ये जग जाए तो ये जक के कहेगा बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी जैसी अभ्य तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी ये क्या हो रहा ये मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है अगर अचानक एक रात तुम आंख खोलो और अपने कमरे में देखो कृष्ण को नाचता हुआ तो तुम चौंकोगे मगर नाच चल रहा है मैं तुमसे कहता हूं कृष्ण घर में नाच रहे द्वार द्वार पर नाच रहे अनंत अनंत रूपों में नाच रहे मगर तुमने एक शक्ल बना रखी है। तुम कहते जब वो मोर मुकुट बांधे, इस रंग के इस ढंग के खड़े होंगे इस मुद्रा में तब हम पहचानेंगे जरा वृक्षों को गौर से देखो मोर मुकुट बांधा हुआ है जरा चांतारों को गौर से देखो बांसुरी बज रही जरा पक्षियों को गौर से सुनो यही घूंगर यही उनकी पायल गौर से देखो तुमने बहुत छोटी प्रतिमा बना ली प्रतिमा बहुत बड़ी है प्रतिमा इतनी बड़ी है कि तुम पूरी प्रतिमा को एक साथ में देख पाओगे अंग अंग को ही देख पाओगे ऐसी प्रतिमाएं हैं विशाल प्रतिमाएं वो इसी कारण बनाई गई बड़वानी में एक जैन प्रतिमा बावन गज ऊंची बावन गज बड़ी प्रतिमा छह फीट की तो सिंगली है पैर की एक आदमी की लंबाई के बराबर तुम जब नीचे से देखोगे तो पैर ही पैर दिखाई पड़ते सिर उठाते उठाते जब तुम सिर तक पहुंचोगे टोपी गिर जाएगी सीढ़ी जाना पड़ता है। ऊपर चेहरे को देखने आख को देखने आँख भी इतनी बड़ी ये किन लोगों ने इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई थी किस लिए बनाई थी ये प्रतीक है ये प्रतीक है कि परमात्मा की छोटी छोटी प्रतिमाओं में मत खोज करना उसकी प्रतिमा बड़ी है उसकी प्रतिमा इतनी बड़ी है कि सारा ब्रह्मांड उसकी प्रतिमा है इसमें सीढ़ियां और सीढ़ियां चलते रहोगे चलते रहोगे इकट्ठा तो तुम इसे कभी ना देख पाओगे कभी छिंगली दिख गई तो बहुत कभी पैर हाथ में आ गए तो बहुत धन्यभागी हो तुम कभी एक आंख दिख गई तो बहुत क्योंकि वो एक आंख भी एक महासागर होगी वो पैर भी हिमालय होंगे ये पूरा ब्रह्मांड रास है यहां नृत्य चल ही रहा है ये महफिल जमी ही है ये उखड़ती ही नहीं ये शाश्वत ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार बेकरारी तुझे ये दिल कभी ऐसी तो ना थी इसकी जरा झलक पड़ेगी तो अड़चन तो आएगी बेचैनी तो आएगी सब्र और करार तो जाएगा फिर कैसा चैन जहां इतना मधुमेह आनंद बरस रहा हो वहां तुम इससे वंचित बैठे हो फिर कैसे शांत बैठे रहोगे एक ज्वाला दतके विरह का तूफान उठेगा वही तूफान उठ रहा है वही तूफान उठे ये मेरा प्रयास चल रहा है मैं तुम्हें शांति नहीं देना चाहता मैं तुम्हें ऐसी अशांति देना चाहता हूं कि परमात्मा को पाए बिना तुम्हें शांति मिले ही नहीं मैं तुम्हें चैन नहीं देना चाहता अगर तुम चैन की तलाश में आए तो तुम गलत जगह आ गए मैं तुम्हें बेचैन करना चाहता हूं ऐसा बेचैन की तुम्हारी नींद टूट जाए तुम्हारी सब व्यवस्था उखड़ जाए ऐसा बेचैन कि जब तक तुम परमात्मा को अनुभव न कर लो दोबारा फिर विश्राम न कर सको विराम न कर सको एक दिव्य अतृप्ति तुमने जगाने की आयोजना चल रही यही है सत्संग उनकी आंखों ने खुदा जाने किया क्या जादू कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो न थी तुम्हारी आंख खोले तो तुम चकित होकर पाओगे कि परमात्मा की आंख तुम्हारी तरफ सदा से टकटकी लगाए देख ही रही थी वह साक्षी वह परम साक्षी उसकी आंख तुम्हारा पीछा कर रही तुम कहीं भी हो वह तुम्हें देख रहा है। एक क्षण को भी तुम उसकी आंख से ओझल नहीं हो तुम चाहे उसकी तरफ पीठ करो चाहे मुंह करो चाहे उन्मुख चाहे विमुख मगर उसकी आंख सदा तुम्हारी तरफ इसलिए शास्त्र कहते हैं उसके हजार हाथ उसकी हजार आंखें क्यों जिन्हें इन प्रतीकों की सहानुभूतिपूर्ण परीक्षा में उतरने की आकांक्षा नहीं है वो कपोल कल्पना कहके टाल देते हजार हाथ हजार हाथ सिर्फ प्रतीक है हजार का मतलब होता अनंत वो तो प्रतीक है इससे ज्यादा बनाना मुश्किल हो जाएगा पत्थर में हजार ही मुश्किल से बनते वो तो प्रतीक है मगर बात इतनी है कि उसके इतने हाथ हैं, जितने यहां लोग ताकि हर आदमी उसका हाथ मिल सके तुम्हारे लिए भी उसका एक विशेष हाथ है जो तुम्हें तलाश रहा है जो तुम्हारे पीछे चल रहा है तुम जिस दिन चाहोगे उसी दिन हाथ उसका हाथ में आ जाएगा तुम्हारे लिए भी उसकी एक आंख है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं तुम अद्वितीय हो तुम महिमावान हो तुम्हारे लिए एक विशिष्ट आंख जो तुम्हारे ही पीछा कर रही जो तुम्हारा ही साक्षी बनी जो तुम्हें देखती जा रही तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारा विचार तुम्हारा निर्विचार सब देखा जा रहा है जिस दिन तुम शांत होकर निर्विचार होकर मौन होकर ध्यान की आंख खोलोगे उसी दिन तुम पाओगे अरे ये मेरा पीछा कब से कर रही थी और फिर तुम्हारी जिंदगी में एक जादू छाएगा जो इससे पहले कभी भी नहीं था तुम्हारी आंख में भी थोड़ी उसकी आंख का रंग आ जाए तुम्हारी आंख में उसकी आंख झलक गई तुम्हारी आंख की गहराई बढ़ जाएगी, तुम्हारी आकाश जैसी हो जाएगी, उनकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो न थी चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा लेकिन जैसे अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो ना थी परमात्मा को जानने की यात्रा में वो घड़ी आती मिटने की घड़ी जब उसकी तलवार गिरती और वो कातिल की तरह तुम्हें काट के दो टुकड़े कर देता है जब तुम टूटते हो तभी तुम उससे मिल पाते हो तुम्हारा होना बाधा है उनकी आंखों ने खुदा जाने किया क्या जादू कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो ना थी चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा लेकिन जैसे अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी परमात्मा को जानने की यात्रा में वो घड़ी आती मिटने की घड़ी जब उसकी तलवार गिर थी और वो कातिल की तरह तुम्हें काट के दो टुकड़े कर देता है जब तुम टूटते हो तभी तुम उससे मिल पाते हो तुम्हारा होना बात है। तेरा जमाल निगाहों में लेके उठा हूँ निखर गई है फजा तेरे पैरहन की सी नसीम तेरे सब्यता से होके आई है मेरी शहर में महक है तेरे बदन की सी जरा अनुभव होने लगे फिर सुबह की हवा में उसके बदन की महक होगी झरते फूलों में उसकी मुस्कुराहट रात के तारों में उसकी ही मस्ती का राग देर लगी आने में तुझको सुख है फिर भी आए तो आस ने दिल का सांस न छोड़ा वैसे हम घबराए तो सफक धनक महताब, घटाएं तारे नगमे बिजली फूल उस दामन में क्या क्या कुछ है वो दामन हाथ में आए तो चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी तक कोई मिले तो दिल का गाहक कोई हमें अपनाए तो सुनी सुनाई बात नहीं ये अपने ऊपर बीती फूल निकलते हैं सोलों से चाहत आग लगाए तो उसको पाने की की आग जगे कि उस आग में ही फूल खिलते सुनी सुनाई बात नहीं ये अपने ऊपर बीती है फूल निकलते हैं सोलों से चाहत आग लगाए तो बस चाहने के लिए दीवानापन चाहिए छोटी मोटी चाह से काम ना चलेगा पूरी पूरी चाहत चाहिए समग्री सारी आकांक्षाएं एक ही आकांक्षा में बच जाएं, नियोजित हो जाएं। सारी आकांक्षाओं की सरिताएं एक ही आकांक्षा का सागर बन जाएं, कि परमात्मा को पाना है कि पाना ही है देर तो लगेगी देर लगी आने में तुझको शुक्र फिर भी आए तो देर तो लगेगी क्योंकि सारी जीवन सरिता को सारे जीवन की सरिताओं को समग्रीभूत करना सबको एक धारा में ले आना अभी तो हम हजार धाराओं में बह रहे हैं पश्चिम भी जा रहे हैं पूरब भी जा रहे हैं दक्षिण भी जा रहे हैं उत्तर भी जा रहे हैं ऊपर नीचे सब तरफ जा रहे हैं अभी तो हम खंड खंड एक पैर इस तरफ जा रहा है एक पैर दूसरी तरफ जा रहा है इसलिए तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते जहां के तहा गिर जाते हैं, जाते हैं।, हैं, हैं। मर जाते फिर उठते फिर जन्मते फिर वही खड़े खड़े मर जाते जरा सोचो एक बैलगाड़ी जिसने चारों तरफ बैल जो दिए सब बैल अपनी अपनी दिशा में खींच रहे हैं। बैलगाड़ी कहीं भी ना जाएगी अस्थिपंजर ढीला हो जाएगा बैलगाड़ी का यात्रा हो ही नहीं सकती यात्रा तो तभी होती जब बैल एक दिशा में जाते हो और कभी तुम ऐसी बैलगाड़ी में बैठे हो जिसमें दो बैल हों लेकिन आपस में जिनमें विरोध हो एक चले तो दूसरा ना चले दूसरा चले तो पहला रुक जाए जिनमें दुश्मनी हो तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती ऐसी तुम्हारी हालत है एक मन करना चाहता एक काम मन का ही दूसरा हिस्सा नहीं करना चाहता एक हाथ से मकान बनाते हो एक हाथ से गिरा देते हो पहुंचोगे कहा और परमात्मा को पाने के लिए समग्री भूत हो जाना जरूरी योग का यही अर्थ है जुड़ जाना इकट्ठे हो जाना देर लगी आने में तुझको शुक्र फिर भी आए तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए तो बड़ी घबराहटें भी आएंगी बीच बीच में बहुत ऐसे स्थान भी आ जाएंगे जहां लगेगा मैं भी किस पागलपन पर पड़ गया मैं भी किस रास्ते पर चल पड़ा पता नहीं कुछ मिलने को है भी या नहीं क्योंकि धीरे धीरे अकेले हो जाओगे वहां कुछ भीड़ तो जाती नहीं वहां कोई लाखों करोड़ लोग तो जाते नहीं विरले लोग जाते जल्दी ही तुम पाओगे कि दस पांच जो सांस चले थे वो भी धीरे धीरे छूट गए अकेले रह गए तिब्बत की एक प्राचीन कथा है एक गुरु ने अपने शिष्य को दूर पहाड़ों में एक आश्रम खोलने भेजा जब आश्रम बन गया उस शिष्य ने खबर भेजी कि मुझे एक सहायक की जरूरत है खबर आई महीनों लगे खबर आने में क्योंकि पहाड़ बड़ा दूर था और पैदल ही यात्रा होती थी जब खबर पहुंची तो गुरु ने कहा ठीक उसने अपने सारे शिष्य इकट्ठे किए और सौ चुने जो संदेश वाहक संदेश लेकर आया था वो हैरान हुआ क्योंकि संदेश तो सिर्फ इतना था कि एक साथी और भेज दे सौ भेज रहा है ये गुरु उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं आपने पत्र ठीक से पढ़ा एक मांगा है गुरु ने कहा सौ चलेंगे तब एक पहुंचेगा अगर एक को पहुंचाना हो तो सौ चुनने पड़ते बात उससे बिल्कुल जची नहीं हद हो गई जरा जादू जरूर से ज्यादा हो गई अगर इतना भी कहता कि दो चुन लेते हैं कि चलो एक तो कम से कम पहुंच जाए कोई बीमार पड़ जाएगा रास्ते में कोई शेर सीख आ जाएगा कोई झंझट हो जाए न पहुंच पाए सो ये जरा अतिशयुक्त हो गई लेकिन जब गुरु कह रहा तो संदेशवाहक कुछ बोल नहीं सका सौ आदमियों को लेकर चला और जल्दी ही गुरु की बात प्रमाणित होने लगी पहले ही गांव में सम्राट मर गया था जहां वे रुके पहली रात उसके बेटे का सिंहासन आरोहन होने को था नब्बे भिक्षुओं की जरूरत थी आशीर्वाद देने के लिए परंपरागत उनका नियम था नब्य भिक्षु खोजना बहुत मुश्किल था मगर उस दिन धर्मशाला में जब पहुंचे तो देखे सौ भिक्षु रुके सम्राट ने खबर भेजी कि नभ्य भिक्षु तो रुक जाए जो भी तुम पुरस्कार मांगोगे दूंगा बड़ी मुश्किल पड़ी कई डवाडोल हो गए पुरस्कार इतना बड़ा था जो भी मांगोगे तो उन्होंने सोचा आप जाने में सार क्या। और फिर उन्होंने कहा संदेश एक आया था ये तो अति अतिशयोग सौ को भेजना ये फिजूल बे, बेमानी बात है इसमें कुछ अर्थ नहीं ये गुरु झक्की है उन्होंने हजार बहाने खोज ली और उन्होंने कहा कि फिर पुरस्कार लेके हम पहुंच जाएंगे महीने पंद्रह दिन की देर से ही देर से क्या बना बजाया जा रहा है? और फिर दस तो जा ही रहे फिर नब्बे तो वहां रुक गए दूसरे गाँव में पड़ा पड़ा उस गांव का पुजारी मर गया था और बहुत दिन से वो तलाश में थे कि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए दस भिक्षु गांव के लोगों ने प्रार्थना की कि पुजारी की जरूरत है नौकरी भी अच्छी थी रहने की सुविधा भी अच्छी थी एक वहां रुक गया और ऐसे ही यात्रा चलती रही आदमी खोते गए आश्रम के पहुंचने के पहले आखिरी पड़ाव पर दो ही आदमी बचे संदेशवाहक अब आश्वस्त होने लगा कि गुरु झककी नहीं दो ही बचे जितना उसने सोचा था कि दो ही भेजना काफी मगर उस रात उनमें से एक कट गया गांव में एक नास्तिक था उसने आगे दोनों को चुनौती दे दी कि मैं ये कुछ नहीं मानता ये बुद्ध धर्म ये बुद्ध ये सब बकवास है मैं चुनौती देता हूं तुम्हें शास्त्रार्थ की एक ने तो दूसरे से कहा कि झंझट में मत पड़ो हमें पहुंचना अपने गुरु तक कि ही, शास्त्रार्थ कितने दिन चलेगा क्या पता अंठानबे साथी तो छूट ही गए हैं अब और तुमने छूट जाना मगर एक तो बोला कि चाहे अब कुछ भी हो जाए बुद्ध को कोई लांछना लगाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये जीवन मरण का सवाल है अगर ये पूरी जिंदगी भी लग गई इसी शास्त्रार्थ तो भी कोई हर तुम जा सकते हो मैं तो इसको हरा के ही आऊंगा वो वहीं रुक गया उसके साथी ने बहुत समझाया कि गुरु ने सौ भेजे कम से कम दो तो पहुंच जाओ मगर उसने कहा कोई उपाय नहीं मैं चुनौती अंगीकार कर लिया ये हमारे धर्म पर हमला है ये हमारी आत्मा पर चोट है मैं न भुल सक नहीं वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा कहा कि मैं तो यहीं रुकूंगा वो रुक ही गया जब संदेशवाहक पहुंचा तो एक ही व्यक्ति पहुंचा था लेकिन उस आश्रम को बनाने वाले गुरु ने कहा तो एक साथ ही आ गया ये तो बताओ गुरु ने भेजे कितने थे संदेश वाह ने कहा क्या आपको भी यह ख्याल था कि गुरु ज्यादा भेजेगा निश्चित क्योंकि सौ चलते हैं तब कहीं एक पहुंचता है मैंने एक मांगा था क्योंकि मैं अगर सौ मांगता तो वो हजार भेज देता इसलिए मैंने एक मांगा था कि सौ तो वो भेजने वाला है ऐसी ही यात्रा है दुर्गम पहाड़ों की यहां अगर सौ साथी चलेंगे तुम पाओगे एक आध बच जाए तो बहुत जार्ज गुरजेश के जीवन में उल्लेख है कि 30 मित्रों ने जो बड़े खोजी थे सत्य के ये तय किया कि हम सारी दुनिया की यात्रा करेंगे अलग अलग धर्मों में प्रवेश करेंगे कोई तिब्बत जाएगा कोई भारत कोई ईरान कोई मिस्र कोई चीन कोई जापान पर हम सारे धर्मों का सार लेके फिर इकट्ठे होंगे 12 वर्ष बाद और जो जो एक आदमी सीख के आएगा वो हम तीसो मिलके संग्रहित करेंगे और उस संग्रह में से हम समन्वय निकालेंगे हम सारे धर्मों का निचोड़ खोजना चाहते तीस निकल तो गए लेकिन कोई लौटा नहीं जब गुरजे बारह साल के बाद तो अकेली पहुंचा वहा कोई आया ही नहीं वे संगी साथियों का कुछ पता ही नहीं चला वो कहा गए कोई किसी के प्रेम में पड़ गया खबर आई उसने तो विवाह कर लिया उसके तो चार पांच बच्चे भी है कहा का सत्य किसी ने दुकान कर ली कमाई भी कर ली कोई अच्छी नौकरी में लग गया है कोई कुछ हो गया कोई कुछ हो गया तीन साथियों में से एक भी वापस नहीं आया बारह साल लंबा मौका है यहां रोज ऐसा मौका होता है कोई व्यक्ति मुझसे वजन थे कि जाता है कि मैं नार्वे जा रहा हूं कि स्वीडन जा रहा हूं मैं दिन में आता तीन साल बाद लौटता तेरे पंद्रह दिन का क्या हुआ आपसे क्या कहना हवाई जहाज पर एक स्त्री में लगी उसके में प्रेम में पड़ गए बड़ी झंझट हो गई तीन साल लगे निकलने में किसी झंझट में उतरना तो आसान है झंझट से निकलना बहुत उतना आसान नहीं है कठिन मामला है उलझाव से उलझाव आते कोई जाता है लौटता ही नहीं पता नहीं चलता कहां गया फिर किसी से खबर आती तो वो तो जेल में क्या हो गया आदमी आया था भला था ध्यान करने आया था संस्त हुआ था जेल कैसे पहुंच गए कि तो उसने कुछ जाल साझी करके पैसा कमाने की कोशिश की थी अब वो तीन साल के लिए जेल में उसके बाद आएगा आदमी करीब करीब दुर्घटनाओं से जीता है इसलिए बड़ा कठिन है अपने को समग्री भूत रूप से एक दिशा में नियोजित कर देना इसलिए देर लग जाती देर लगी आने में तुझको शुक्र फिर भी आए तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए तो कई बार ऐसा लगने लगेगा आप रुक जाएं, अब और आगे कहां जाना है अब कोई संगी साथ भी नहीं बचा कई बार निराशा पकड़ेगी कई बार विषाद आएगा असफलता ऐसी लगेगी कि सफल होना संभव नहीं है लेकिन अगर लगे ही रहे जैसे तरु लगी ही रही आंख में दिल का सांस ना छोड़ा वैसे हम घबराए तो घबराई भी खूब मगर लगी रही लगी रही तो घड़ी आने के करीब है बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी सफक धनक मेहताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल उस दामन में क्या क्या कुछ है वो दामन हाथ में आए तो परमात्मा के दामन में सब है उसका दामन हाथ में आ जाए तो सारा संसार हाथ में आ गया और जो यहां दूसरी चीजों को तलाशने चल पड़े उनके हाथ में कुछ भी ना आएगा एक के साधे सब साधे सब साधे सब जाए तुम उसके दामन को पकड़ लो तुम उसको पकड़ लो से सब अपने आप आ जाता है चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी तक बस इतनी तैयारी चाहिए अपनी मर्जी जीसस का अंतिम वचन था सूली पर कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो उसी क्षण रूपांतरण हुआ जीसस जीसस न रहे क्राइस्ट हो गए उसी क्षण बुद्धत्व फलित हुआ उसके एक क्षण पहले उन्होंने कहा था ये तू मुझे क्या दिखा रहा है ये तू क्या कर रहा है मेरे साथ क्या तूने मुझे त्याग दिया उसमें शिकायत थी उसमें ये बात थी कि मेरी मर्जी का अनुकूल नहीं हो रहा ये जो हो रहा है ये मेरे हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं ये तो कुछ गलत हुआ जा रहा है क्या तूने मेरा सांस छोड़ दिया क्या तूने मुझे त्याग दिया लेकिन तभी उन्हें होश आ गया कि ये मैं क्या कह रहा हूं ये तो मेरी मर्जी आ गई तक्षण उन्होंने बदल दिया और उस बदलाव के साथ ही क्रांति घट गई कभी कभी एक छोटा सा वचन ये चार छोटे शब्द तेरी मर्जी पूरी हो जीसस के जीवन को बदल गए समाधि लग गई समाधान हो गया चाहत के बदले में हम तो बेच दे अपनी मर्जी तक कोई मिले तो दिल का ग्राहक कोई हमें अपनाए तो सुनी सुनाई बात नहीं ये अपने ऊपर बीती है फूल निकलते हैं सोलों से चाहत आग लगाए तो चाहत की आग जहां लग जाए वही सत्संग मैं आग लिए बैठा तुम जरा पास आओ तुम डरो मत तुम पास आते चले जाओ ये भबक ये लपट तुम्हें पकड़ लेगी आग के रंग के कारण ही ये गैर एक रंग सन्यास का रंग रहा है ये लपटों का, का रंग है ये क्रांति का रंग है तुम्हें पता नहीं तुम कौन जलो तो पता चले क्योंकि जलने में वही जल जाएगा जो तुम नहीं हो और वह शेष रह जाएगा जो तुम हो कचरा जल जाएगा हीरा बच जाएगा सोना कुंदन होकर निकल आएगा एक एक अंग उजाला नाचे किरणें, चूमे गात हम सूरज वंशी होते तो करते तुझसे बात मैं तुमसे कहता हूं तुम सूरज हो सूरज से बातें करो किरणों से दोस्ती बनाओ रोशनी से विवाह करो प्रकाश से विवाह रचाओ भावर ही डालनी हो तो परमात्मा से ही डालनी उससे कम क्या भावर डालनी उससे कम पर तो तलाक पर तलाक होने वाले विवाह तो बस उसी से होता है हिम्मत चाहिए जोखम उठाने का साहस चाहिए तो साहस कहना चाहिए और तब ये घड़ी आती जब कुछ कहने को होता है और कहने को शब्द नहीं मिलते जब भीतर गीत उठता है और जवान लड़खड़ाती जब भीतर नाच उठता है और पैर यहां के वहां पड़ते कहीं धरो कहीं पड़ते शुभ घड़ी ऐसी घड़ी सभी को खोजनी मेरे पास यह हो सके तो ही तुम तो मेरे पास थे अन्यथा तुम आते रहे जाते रहे मगर पास नहीं थे तीसरा प्रश्न भगवान कब तक उलझना होगा मुझे इन कीचड़ों में? मुक्ति के द्वार तक ले जाने मुझे आप सहाय नहीं करेंगे क्या? मेरा होश जगाओ, लो अब मैं तैयार हूँ मिर्चाने को लो अब मैं सूखा पत्ता बन गई जिधर जी चाहे उड़ा कर ले चलो मुझे लो मैं पोंगरी बन गई तुम ही उसमें से सुर निकालो मेरी जीवन के पतवार तुम हो अगर तुमसे आस न करूं तो किससे करूं? तुम कुछ न करो बस मुझे दीवानी बना दो अब इसके सिवा तुमसे कोई आशा नहीं मरकर भी दिखाएंगे तेरे चाहने वाले तेरे प्यार में मरना कोई जिनसे बड़ा काम नहीं मीरा कीचड़ कहोगी संसार को तो निकल न पाओगी कीचड़ में निंदा छिपी निंदा के कारण तुम कीचड़ से जो कमल निकलते उनसे वंचित रह जाओगे कीचड़ कीचड़ ही होती तो मामला बड़ा सीधा साफ था इतनी उलझन ना होती कीचड़ में कमल छिपे सो बड़ी उलझन है जो कीचड़ से भागा वो कमल से वंचित रह जाएगा और कमल को ही पानी चला था कमल को पाने के लिए कीचड़ छोड़ी थी तो दुविधा में हो जाता है बड़ी अड़चन में हो जाता है बड़े द्वंद में पड़ जाता है तुम कहती हो कब तक उलझना होगा मुझे इन कीचड़ों में जब तक तुम कीचड़ समझोगी तब तक उलझना होगा मेरी सारी चेष्टा यहां यही है कि संसार को कीचड़ मत समझो संसार में परमात्मा व्याप्त है कीचड़ भी कीचड़ नहीं है कीचड़ में भी वही छिपा है जिस दिन तुम्हें ये प्रतिति गहन होने लगेगी उस दिन कहा छूटना है कहां जाना है कहां भागना है मुक्ति तुम्हें खोजती आए तो मजा है तुम मुक्ति को खोजने कहा जाओगे हिमालय में कुछ कीचड़ कम किसी आश्रम में जाकर बैठ जाओगे वहां कुछ कीचड़ कम कीचड़ से ही बना है सब कुछ ये देह भी कीचड़ से बनी भागो कहा भागोगे इसी कीचड़ के सहारे भागोगे ना यही पैर तुम्हें ले जाएंगे दूर दूर तीर्थ यात्राओं पर और यही कीचड़ से भरा हुआ सिर झुकेगा मंदिरों में मस्जिदों में जाओगे कहाँ मंदिर मस्जिद भी कीचड़ से बने कीचड़ सिर्फ कीचड़ नहीं है तुम्हारे देखने में अभी भ्रांति अभी तुमने ऊपर ऊपर से देखा जरा कीचड़ के भीतर गौर से झाक छिपे हुए कमल दर कमल ही कमल है। जरा कीचड़ को अपना सुर गाने दो कीचड़ को जरा अपने कमल निकालने में सहायता दो मैं तुम्हें कहीं और नहीं ले जाना चाहता यही जहां तुम हो वहीं जगाना चाहता हूं मैं संसार विरोधी नहीं लेकिन मैं तुम्हारी अर्चन समझता हूं धर्म ने तुम्हें सदा से संसार विरोधी बातें सिखाई तो जब तुम मेरे पास आते हो वही धार्मिक बातें तुम्हारे सिर में घूमती रहती पूछा कब तक उलझना होगा मुझे इन कीचड़ों में और यही मैं समझा रहा हूं रोज सुबह सांझ कि कीचड़ नहीं है यहां कमल छिपे कमल में कोई उलझना होता है कमल का रस लो प्रभु ने जो भी दिया है उसे प्रसाद की तरह स्वीकार करो कीचड़ मत कहो ये प्रभु का अपमान है क्योंकि उसका दान है उसकी भेंट है तुम्हें जीवन उसकी भेंट है इतने बहुमूल्य जीवन को तुम कीचड़ कह रहे हो तुम्हारे महात्माओं ने तुम्हें विषाक्त कर दिया है तुम्हारे तथाकथित साधु संतों ने तुम्हारे मन को बुरे जहर से भर दिया है निंदा से भर दिया है हर चीज की निंदा करती तुम्हारे जीवन को विस्तार नहीं दिया सिकुड़ दिया है तुम्हें सड़ा दिया है और तुम्हारे देखने का ढंग ऐसा गलत हो गया है ऐसा निषेधात्मक हो गया है कि हर चीज में तुम्हें बुराई दिखाई पड़ने लगी तुम बस कांटे गिनते हो फूल देखते ही नहीं तुम रातें गिनते हो दिन देखते ही नहीं मैंने सुना है एक जैन कहानी एक जेन फकीर किसी भूलचूक में पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया एक राजनेता भी जेल में बंद था दोनों साथ साथ ही जेल में पहुंचे पूर्णिमा की रात थी चांद निकला दोनों सीखों के पास खड़े राजनेता बोला हद की गंदगी है यहां क्योंकि सामने एक डबरा है और डबरे में कूड़ा करके कटे सभावता। राजनेता नाराज था राजनेता जीते ही नाराजगी से जब उसके पास पद होता है तब दूसरे उस पर नाराज होते जो पद चाहते और जब उसका पद छिन जाता तब वो नाराज होता उन पर जिनके पास पद है वो एकदम नाराज था कि ये शासन गलत ये व्यवस्था गलत ये सरकार गलत ये क्या मामला है इतनी गंदगी मचा रखी है यहां डबरा भरा हुआ है इसकी सफाई भी नहीं है डबरे में पड़े टीन के कनस्तर उसे दिखाई पड़े और उस फकीर ने कहा मेरे भाई डबरा बहुत छोटा आकाश बहुत बड़ा आकाश की तरफ क्यों नहीं देखते और चांद निकला पूरा चांद रात बड़ी प्यारी है और तुम्हें डबरे में कनस्तर दिखाई पड़ रहा है टूटा फूटा और वहां चांद का प्रतिबिंब बन रहा है वो नहीं दिखाई पड़ रहा कनस्तर से अपनी किस्मत क्यों बांधे हो फिर का तुम मुझे याद ना दिलाते तो मुझे डबरे का पता ही नहीं चलता मैं चांद से मोहित हो गया था चांद को देखते आकाश को देखते मुझे ये भी याद ना रही थी कि सामने सीख से और मैं सीख से पकड़े खड़ा और मेरे हाथ में जंजीरें पूरे चांद को देखते समय किसको जंजीरें याद रह जाती और जिसको जंजीरें याद हो वो पूरा चांद कैसे देख सकेगा ये देखने के ढंग है दोनों एक जगह खड़े दोनों के सामने डबरा है और दोनों के सामने चांद भी कीचड़ कीचड़ मत कहो कीचड़ कहोगी तो कीचड़ हो गई तुम अपनी जिंदगी और अपनी दुनिया खुद बनाती हो जरा गौर से देखो कीचड़ में चांद का प्रतिबिंब बन रहा है जरा गौर से देखो कीचड़ में कमल फूलने के करीब है जरा और गौर से देखो और किचन में तुम्हें परमात्मा मिलेगा यहां सब कुछ उसी से व्याप्त है इस अनुभव को मैं मुक्ति कहता हूं जिस दिन तुम्हें हर चीज परमात्मा का ही रंग मालूम पड़ने लगे उस दिन मुक्ति और पूछा है मुक्ति के द्वार तक ले जाने में मुझे आप सहाय नहीं करोगे क्या मैं दूसरी ही बात कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ मुक्ति को कैसे तुम्हारे द्वार तक ले आऊ तुम्हें मुक्ति के द्वार तक जाने की कोई जरूरत नहीं और मुक्ति का ऐसा कोई द्वार है कहा जहां तुम जाओ यहूदी फकीर ठीक कहते हैं खासकर हसीद फकीर कि परमात्मा को खोजना संभव नहीं तुम राजी हो जाओ तो परमात्मा तुम्हें खोज लेता है परमात्मा तुम्हें खोज रहा है हसीद फकीर कहते हैं कि तब से खोज रहा है जब से अदम परमात्मा को छोड़ के संसार में आ गया कहानी प्यारी परमात्मा ने कहा था अदम को पहले आदमी को कि तू इस वृक्ष के फल मत खाना उस वृक्ष का नाम है ज्ञान का वृक्ष कहानी अद्भुत इससे ज्यादा अद्भुत और दूसरी कोई बोध कथा दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं क्योंकि इसके अनूठे अर्थ और इसमें बड़े जीवन का सार निचोड़ छिपा है ज्ञान के वृक्ष के फल मत खाना नहीं तो तू मुझसे वंचित हो जाएगा मगर उसने ज्ञान के वृक्ष के फल खाए और जब उसने ज्ञान के बक्ष के फल खाए तो पीड़ित हुआ परेशान हुआ अपराध अनुभव हुआ डरा कि अब क्या होगा मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया है और परमात्मा उसे खोजता आया जैसे वो रोज आता था जैसे रोज सांस चलते थे दोनों गपशप भी करते थे गीत भी गाते थे पास बैठते थे उठते थे लेकिन आज आदम एक झाड़ी के पीछे छिप गया और परमात्मा चिल्ला था फिर तू कहा है और अदम जानों के पीछे छिपा फिर रहा है वो परमात्मा से बच रहा है आज परमात्मा के सामने निर्दोष भाव से खड़े होने की सामर्थ्य उसकी नहीं रही आज उसने पाप किया है अब ये बड़े मजे की बात है ज्ञान का फल पाप का कारण बना मेरी भी प्रतिति यही है जितना आदमी ज्ञानवान होता गया उतना परमात्मा से दूर होता गया ये कहानी पूरे मनुष्य जाति के इतिहास की कहानी है। जितना आदमी ज्ञान से भर जाता जितनी उसकी खोपड़ी में ज्ञान भर जाता उतना ही प्रेम कम हो जाता अब ये मीरा तू भी ज्ञान की बात कर रही संसार कीचड़ और संसार बंधन ये सब ज्ञान की बात निर्दोष और परमात्मा तब से ही खोजता फिर रहा है कि अदम तू कहा है मेरा तुझे भी खोज रहा है क्योंकि सभी अदम और सब छिपे सबने आड़े बना ली कोई मस्जिद में छिपा कोई मंदिर में कोई शिवालय में सब छिपे सब डरे और मजा ये कि घंटे बजा रहे हैं प्रार्थनाएं कर रहे हैं अजान कर रहे हैं पुकार रहे हैं परमात्मा तुझसे मिलन कैसे हो परमात्मा तुम्हे खोज रहा है और तुम सब तरह के उपाय कर रहे हो कि वो तुम्हें खोजना ले तुम्हें कहीं जाना नहीं तुम्हें सिर्फ प्यास जगानी तुम्हें सिर्फ प्रार्थना से भरना है तुम्हारे भीतर प्रार्थना की अग्नि जल उठे परमात्मा तुम्हें खोजता आ ही रहा है उस अग्नि में बाधाएं जल जाएंगी, अवरोध जल जाएंगे, जाएंगे ज्ञान जल जाएगा वो जो ज्ञान का फल खाया है उसका वमन हो जाएगा तुम पुनः निर्दोष हो जाओ छोटे बच्चे की भांति मुक्ति तुम्हें खोजती आ जाए जोग बिजोग की बातें छूटी, सब जी का बहलाना हो फिर भी हमसे आते जाते एक गजल सुलझाना हो सारी दुनिया अकल की बैरी कौन यहां पर सियाना हो नाहक नाम धरे सब हमको दीवाना दीवाना हो तुमने तो एक गरीत बना ली सुन लेना शरमाना हो सबका एक न एक ठिकाना अपना कौन ठिकाना हो नगरी नगरी लाखों द्वारे हर द्वारे पर लाख सखी लेकिन जब हम भूल चुके हैं दामन का फैलाना हो हम भी झूठे तुम भी झूठे एक उसी का सच्चा नाम जिससे दीपक जलना सीखा परवाना मर जाना हो बस उतना तुम सीख लो दीपक का जलना परवाने का मर जाना आंचल फैलाना सीखो वही प्रार्थना है नगरी नगरी लाखों द्वारे हर द्वारे पर लाख सखी लेकिन जब हम भूल चुके हैं दामन का फैलाना परमात्मा तो खड़ा है द्वार द्वार पर मगर हम झोली नहीं फैलाते हमने हृदय बंद कर रखा है हमने ताले जल रखे हैं हृदय पर हम दामन का फैलाना भूल गए हम झुकना भूल गए झुकना प्रार्थना है दामन का फैलाना प्रार्थना है जरा झोली फैलाओ जरा मांगो उससे मिलेगा मिला है नियम बदले नहीं जीसस का वचन है मांगो और मिलेगा द्वार खटखटाओ और द्वार खुलेंगे पूछो और उत्तर पाओगे नगरी नगरी लाखों द्वारे हर द्वारे पर लाख सखी लेकिन जब हम भूल चुके हैं दामन का फैलाना हो बस उतनी कमी मुक्ति के द्वार इत्यादि नहीं जाना है दामन फैलाना सीखो और जहां तुम दामन फैलाओगे वही पाओगे संपदा बरस गई और दामन भर गया है हम भी झूठे तुम भी झूठे एक उसी का सच्चा नाम जिससे दीपक जलना सीखा परवाना मर जाना हो बस उतनी बात सीख लो दीपक जैसे जलो परवाने जैसे मरने की तैयारी रखो तुम्हारी प्रार्थना पक जाए परमात्मा अभी है यहीं कठिनाइयां हैं अड़चने हैं मुझे भी पता है उलझने हैं मुझे भी पता है मगर कीचड़ मत कहो अपमान मत करो निंदा मत करो जो है उसे स्वीकार करो उसी स्वीकृति में से रास्ता मिलेगा तूफान है मगर उनको तूफान कहकर दुश्मनी मत बना लो उन्हें चुनौती समझो सदमे झेलू जान पर खेलूं, इससे मुझे इनकार नहीं लेकिन तेरे पास दफा का कोई भी मयार नहीं ये भी कोई बात है आखिर दूर ही दूर रहे मतवाले हर है चांद का जोबन या पंछी को प्यार नहीं अगर प्यार है तो दूरी मिट जाएगी अगर प्रेम है तो दूरी मिट ही गई प्रेम के होने में ही मिट गई यह भी कोई बात है आखिर दूर ही दूर रहमत वाले हर जाइ है चांद तो का जोबन या पंछी को प्यार नहीं लोग बातें करते प्रार्थना की प्रार्थना नहीं करते लोग कहते परमात्मा को पाना लेकिन जरा गौर से छाती पे हाथ रख के सोचना सच में पाना है और अगर परमात्मा खड़ा हो और एक तरफ सोने का ढेर लगा हो और ये विकल्प तुम्हारे सामने हो कि चुन लो एक तो जरा पूछना अपने हृदय से क्या चुनोगे तुम कहोगे परमात्मा को फिर देखेंगे इतनी जल्दी क्या है पहले सोना चुन ले चार दिन की जिंदगी जरा भोग लें फिर परमात्मा तो शाश्वत फिर मिल जाएगा तुम चुन लोगे सोना जरा सोचना परमात्मा सामने खड़ा हो और पद रखा हो एक तरफ कि, कि राष्ट्रपति बन जाओ चुन लो कोई एक और तुम परमात्मा को ठुकरा दोगे ये कोई प्यास नहीं एक जरा सा दिल है जिसको तोड़ के तुम जा सकते हो यह सोने का तोक नहीं ये चांदी की दीवार नहीं मल्लाओं ने साहिल साहिल मौजों की तोहिम तो कर दी लेकिन फिर भी कोई भवर तक जाने को तैयार नहीं और भवर में जाए देना कोई रास्ता नहीं फिर से वही सैलाबे हवादे जाने दो ए साहिल वालो या इस बार सफीना डूबा या आपके मछधार नहीं एक दफा तय करना होता है या इस बार सफीना डूबा या आपके मछधार नहीं अब दो में से कुछ एक या तो डूबेंगे या पार उतरेंगे या तो नाव नहीं बचेगी या मजधार को नहीं बचने देंगे आज दो में से कुछ एक ऐसा संकल्प जब उठता है ऐसी विराट ऊर्जा जब तुम्हारे भीतर सगनीभूत होकर उठती उस क्षण परमात्मा से मिलन हो जाता तुम मांगो तो मिलेगा तुम खटखटाओ तो द्वार खुलेगा सदमे झेलू जान पर खेलूं इससे मुझे इनकार नहीं लेकिन तेरे पास बफा का कोई भी मयार नहीं ये भी कोई बात है आखिर दूर ही दूर रहमत वाले हर जाये है चांद का जो बनिया पंछी को प्यार नहीं एक जरा सा दिल है जिसको तोड़ के तुम भी जा सकते हो ये सोने का तोप नहीं ये चांदी की दीवार नहीं मल्लाहों ने साहिल साहिल मौजों की तोहिन तो कर दी लेकिन फिर भी कोई भवर तक जाने को तैयार नहीं फिर वही सैलाब हवादिफ जाने दो ए साहिल वालो या इस बार सफीना डूबा या अपके मस्थार नहीं और मैं तो तैयार हूं साथ देने को मेरी मौजूदगी और क्या है इसलिए तो सोचो ही मत कि मैं तुम्हें साथ नहीं दे रहा मेरा तो हाथ फैला हुआ है मगर मेरा तू ही अपने हाथ को बचा रही और होशियारी से बचा रही और यह भी बचाने की एक तरकीब है कि हम तो जाने को राजी हैं, कोई ले जाने वाला नहीं भूल वही हो रही तेरी जहां तूने संसार को कीचड़ कहा संसार को कीचड़ जिसने कहा उससे मेरा संबंध नहीं चुड़ पाएगा क्योंकि मैं संसार को कीचड़ नहीं कह रहा हूं मैं तो संसार को परमात्मा ही कह रहा हूं अंधी आंखों से देखा गया परमात्मा संसार मालूम होता है जब आंख मिल जाती है तो संसार ही परमात्मा मालूम होता है संसार और निर्वाण दो नहीं यहां एक ही अस्तित्व है उसके देखने के दो ढंग है एक अंधे आदमी का ढंग है आंख बंद किए आदमी का ढंग है और एक होश वाले आदमी का ढंग है मैंने यहीं इसमें ही हजार हजार कमल खिलते देखे इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कीचड़ मत कहना और जिसने इसे कीचड़ कहा उसने परमात्मा के हाथ की निंदा कर दी तुम पिकासो की तस्वीर की निंदा करोगे तो पिकासो की निंदा हो गई तुम तानसेन के संगीत की निंदा करोगे तो तानसेन की निंदा हो गई तुम बगीचे की निंदा करोगे तो माली की निंदा हो गई संसार की निंदा चल रही है धर्म के नाम पर और लोग सोचते हैं ये धार्मिक बात है और संसार उसकी कृति है और यही लोग कहे चले जा रहे हैं लोगों का मस्तिष्क साफ सुथरा नहीं है। ये यही लोग कहे चले जा रहे हैं कि संसार को परमात्मा ने बनाया और साथ ही ये भी कहे जा रहे हैं कि संसार की चढ़े इससे बचना इससे सावधान रहना जो परमात्मा ने बनाया है तो बचना सावधान रहना ये बात फिर शोभा नहीं देती या तो परमात्मा ने नहीं बनाया शैतान ने बनाया शैतान त्रस्ता है तब बचने की बात समझ में आती और अगर परमात्मा ने बनाया है तो इसमें डूबो उतरो गहरे जाओ उसकी कृति में उतर के ही तुम कृतिकार को पा सकोगे और कोई उपाय नहीं है पांचवा प्रश्न सन्यासी जीवन के लक्षण क्या हैं कृपया समझाएं लक्षण नहीं है बस लक्षण है जल में कमलवत्त बहुवचन में मत पूछो बहुत लक्षण नहीं है सन्यासी के बस एक ही लक्षण है एक वचन में पूछो जल में रहे और जल छुए ना नखिरी प्रश्न मैं प्रभु को पाना चाहता हूं लेकिन मार्ग में हजार बाधाएं खड़ी एक बाधा पार करता हूं तो दूसरी आ खड़ी होती मुझे आदेश दें बाधाएं नहीं है चुनौतियां हैं तुम्हारे भीतर सोए हुए परमात्मा को जगाने के लिए मौके हैं अवसर है। तुम कब विद्यक ढंग से सोचना सीखोगे तुम कब तक नकारात्मक नहीं उलझे रहोगे इधर मैं रोज चेष्टा करता हूं कि किसी तरह नकार से तुम मुक्त हो जाओ और विधेय तुम्हारी जीवन दिशा बन जाए लेकिन तुम खिसक खिसक के नकार में फंस जाती हो नहीं तुम्हारे जीवन की शैली बन गई और मैं चाहता हूं हां तुम्हारे जीवन की शैली बने राह पर पत्थर पड़ा है इसको बाधा क्यों कहते हो सीढ़ी क्यों नहीं मानते इस पर चढ़ो इस पर चढ़ते तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे हर तूफान मौका है छाती को बड़ा करने का हर कठिनाई अवसर है जीत के लिए जागने के लिए बाधाएं कहीं भी नहीं जरा देखो जरा मेरे ढंग से देखो जरा मेरी आंख से झाको बाधाएं कहीं भी नहीं किसी ने तुम्हें गाली दी बाधा आ गई क्योंकि इससे ध्यान में बाधा पड़ती चित ढमाडोल हो जाता बाधा मान ली तो बाधा किसी ने गाली दी खुश हो जाओ कि आज गाली दी अब देखिए, कि ध्यान में बाधा पड़ती कि नहीं आज तो तय ही करना है कि बाधा नहीं पड़ने देंगे गाली दी गई मगर हम गाली नहीं लेंगे गाली दी गई है मगर हम अछूते रहेंगे गाली आए और घूमे चारों तरफ और धुए की तरह उठे और घेर ले मगर भीतर हम अस्पर्शित रहेंगे आज इस अवसर को ना जाने देंगे इस आदमी ने बड़ी कृपा की सुबह सुबह गाली दे दी अब तो बैठ ही जाओ ध्यान में आज ध्यान और गाली के बीच तय कर लो कि कौन तुम्हारा मालिक है ये अवसर हो गया और अगर ध्यान तुम्हारा मालिक और गाली का कोई परिणाम न हुआ तो तुम अनुग्रह अनुभव नहीं करोगे उस आदमी के प्रति जिसने गाली दी थी सुबह सुबह एक मौका दे गया बिन मांगे मौका दे गया बड़ी कृपा की जाके धन्यवाद कराना सुना नहीं कबीर ने कहा है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबा समझ गए होंगे राज कि अगर निंदक पास ही रख लो और आंगन कुटी भी छबा देना कहीं चला ना जाए ठीक से सेवा सत्कार करना उसका कि भाई यही रहे और सुबह सुबह गाली दिया कर रोज सुबह सुबह हम ध्यान करेंगे तू रोज जितनी मजबूत गाली दे सके उतनी देना जितनी बजनी दे सके उतनी देना तू कंजूसी मत करना तू दिल खोल कर देना तू बरस पड़ना एकदम सुबह सुबह और उसी वक्त हम ध्यान करेंगे उसी वक्त हम भजन में लगेंगे देखेंगे गाली जीतती कि भजन जीतता जिताएंगे भजन को हराएंगे गाली को यह बल चाहिए तुम बैठ गए उन्हें कहने लगेगी बाधा हो गई और तुम्हें तो ऐसी छोटी छोटी बातों से बाधा पड़ जाती तुम ध्यान करने बैठे उधर बच्चे ने खिलौना गिरा के आवाज कर दी बाधा हो गई निकल आए हो गए हो एकदम देने लगे अभी पूरे घर को। मुझे लोग कहते हैं कि घर में एक आध आदमी धार्मिक हो जाए तो सारा घर संकट में पड़ जाता बुढे टुडे अक्सर हो जाते माला माला फेरने लगे किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी कोई बोल दिया जोर से कोई चीज गिर गई कुछ हो गया कि बस उनका पारा चढ़ गया और सारा घर सिर सिर्फ उठा लिया उपद्रव मचाने लगे धार्मिक आदमी बड़े क्रोधी हो जाते ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई धार्मिक आदमी और क्रोधी हो तो फिर करुणावान कौन होगा नहीं चूक वहां हो रही कि तुम चीजों को बाधा समझ रहे हो और देखने के ढंग पर सब निर्भर है देखने का ढंग तुम्हारी दुनिया का निर्माता है मैं विश्राम ग्रह में मेहमान था एक राजनेता एक मिनिस्टर भी उस रात वहां रुके थे कुछ बात थी सारे गांव के कुत्ते विश्राम ग्रह के आसपास लड़ रहे झगड़ रहे नेता को नींद न आए मैं सो गया तो वो उठ के मेरे कमरे में आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे हिलाया कहा आप सो रहे मैं तो सो ही नहीं पा रहा एक बज गया और कुत्ते हैं शोरबुल मचाया जा रहे कई दफे जाकर इनको बाहर आदमी को जगा के भगवा भी आया लेकिन वो फिर वापस लौट आते। आज की रात नींद संभव नहीं आप किस भांति सो रहे मैंने उनसे कहा आप क्या समझते कुत्ते अखबार पढ़ते कि उनको पता है कि आज राजनेता यहां रुके चलो घिराव करें कि हड़ताल करें कि नारेबाजी करें कि फलाने जी मुर्दाबाद उनको कुछ पता नहीं वो अपने काम में लगे हैं तुम्हारे लिए विशेष कोई उन्होंने आयोजन नहीं किया है ये कल भी मैं इसी विश्राम गृह में था तब भी वो यहां थे तुम नहीं थे तो भी यहाँ थे तुम नहीं रहोगे तो भी यहाँ रहेंगे तुम चिंता ना करो उन्हें उन्हें तुम्हारी कोई चिंता नहीं उन्हें पता भी नहीं तुम ये जो भाव लिए बैठे हो कुत्ते तुम्हें बाधा डाल रहे से तुम्हें अड़चन आ रही तुम स्वीकार कर लो अंगीकार कर लो, तुम से सुनने लगो उनकी आवाज जैसे संगीत को कोई सुनता है संगीत कुत्तों की आवाज़ और संगीत, जिनका सुनने सुनने की बात है जो शास्त्रीय संगीत नहीं समझता और जब संगीत करता आ तो वो भी क्या मामला हो रहा मैंने उनसे कमलानसुद्दीन एक दफा गया था और जब संगीत तक बहुत आ करने लगा तो उसकी आंख एकदम आंसू गिरने लगे उसके पड़ोसी ने पूछा कि मैंने कभी मुल्ला सोचा नहीं था कि तुम संगीत के इतने प्रेमी आंख से उसने कहा संगीत जाए भाड़ में मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ कि यह आदमी मरेगा क्योंकि ऐसे मेरा बकरा मरा था आ, आ मुझे आंसू अपने बकरे की आश से आ रहे हैं संगीत से मुझे क्या लेना देना अगर शास्त्रीय संगीत किसी को बकरे का आ मालूम पड़ सकता है तो कुत्ते की आवाज में शास्त्रीय संगीत सुनने में कौन सी अड़चन मैंने कहा तुम कोशिश तो करो हर्जा भी क्या है ऐसे भी नहीं सो रहे वैसे भी नहीं सो पाओगे और क्या होगा तुम जरा कोशिश करो तुम स्वीकार कर लो शिथिल भाव से शांत भाव से लेट जाओ कहो की ठीक है कुत्तो भौको तुम लोरी गा रहे हो गाओ बड़ा आनंद दे रहे हो मजबूरी थी उनका दिल तो मेरी बात मानने का नहीं हो रहा था लेकिन और कोई उपाय भी नहीं था अच्छा करके देखते सुबह जब उठे मैंने पूछा क्या हुआ उन्होंने कहा कि आशीर्वाद की बात है हालांकि मैंने आधी मन से किया मगर जैसे मैंने किया कुछ फर्क पड़ गया थोड़ी देर तो मुझे आवाज सुनाई पड़ती रही फिर मैं कब सो गया मुझे पता नहीं वो जो विरोध का भाव था उसके गिरते ही अंतर पड़ जाता है तब भरे बाजार में भी ध्यान हो सकता है ये गाते जल ये गाते जलजले, नाचते तूफान के धारे हवा की नियतों से बेखबर मल्लाह बेचारे वो तूफानों के हल चलने लगे सयाल खेती में वो कस्ती आके डूबी गहरी कतरों की रेती में वो टूटी मौज की शाक दीवारें सफीनों पर वो फिर लहरें उभर आई इरादों की जबीनों पर वो टकराने लगी आवाज नीले आसमानों से वो खत्ते रह गुजर पर जल उठी समय तरहों से हवाएं थम नहीं सकती तला तुम रुक नहीं सकते मगर मौजो हवा के सामने सर झुक नहीं सकते सफीने हैं कि तूफान के थपेड़े खाए जाते मगर मल्लाह गीत अपने बराबर गाए जाते हैं कितने गम की कि जिनकी मैं सरूर अंग्रेज होती है हैं कितने गीत जिनकी लो हवा से तेज होती है खींचा हो जिनका खत रह गुजर तूफान के धारों पर बड़ी मुश्किल से उनको नींद आती है किनारों पर तूफानों में सोना सीखो तूफानों में जीना सीखो हवाएं थम नहीं सकती और ये तुम ख्याल रखना कि तुम्हारे लिए हवाएं रुकेंगी नहीं तुम्हें मौका नहीं देंगे कि सब तूफान रुक जाएं, सब हवाएं रुक जाएं, सब उपद्रव मिट जाएं दुनिया से कि आप ध्यान करने बैठे कुछ नहीं रुकेगा दुनिया अपने ढंग से चलती रहेगी हवाएं थम नहीं सकती तला तुम रुक नहीं सकते और ना आंधियां रुकेंगी तुमने दिया जलाया है ध्यान का इसलिए आंधियां नहीं रुक जाएंगी सच तो यह है कि दिया जला देख के आंधियां और आकर्षित होती हवाएं थम नहीं सकती तला तुम रुक नहीं सकते मगर मौजो हवा के सामने सर झुक नहीं सकते लेकिन जरा हिम्मत करो ऐसे जल्दी जल्दी क्या झुक जाना सफीने हैं कि तूफान के थपेड़े खाए जाते नावें थपेड़े खाएंगी तूफान के इससे कुछ बाधा नहीं आ रही इसको आनंद उत्सव समझो नाचते हुए आगे बढ़ो सफीने हैं कि तूफान के थप्पड़े खाए जाते हैं मगर मल्ला मल्लाह गीत अपने बराबर गाए जाते हैं। तुम अपना गीत गाओ दुनिया जो कर रही हो उसे करने दो तुम अपने गीत को दुनिया की सारी अव्यवस्था के बीच गा सको तो ही गाया जाना है कितने गम कि जिनकी मैं सरूर अंग्रेज होती है।, है कितने गीत जिनकी लोह हवा से तेज होती है। छोटे छोटे दिए बुझ जाते बड़ी बड़ी लपटें आग की हवा से और तेज हो जाती तुम परमात्मा को खोजना चाहते हो इसे लपट बनाओ हैं गीत, हैं कितने गीत जिनकी लोह हवा से तेज होती है खिंचा हो जिनका खत रह गुजर तूफान के धारों पर और एक बार तुम्हें जब यह पता चल जाएगा कि जिंदगी का असली आनंद तूफानों का के बीच निर्द्वंद होने का आनंद तब तुम चकित हो गए हैरान हो कि असली शांति किनारों पर नहीं मझधारों में जहां तूफान है असली ध्यान बाजार में असली सन्यास संसार में है आज इतना है